श्री राम कृष्ण भक्त मालिका गिरीश चंद्र घोष एक दिन ठाकुर जब अपने देखने आए तो नशे के कारण अस्वाभाविक अवस्था में गिरीश बाबू हट करने लगे वचन दो कि तुम मेरे पुत्र होगे। ठाकुर ने उत्तर दिया कि उनके पिता शुद्ध सत्व ब्राह्मण थे वे भला क्यों गिरीश का पुत्र होने जाएं। गिरीश बाबू नाराज होकर ठाकुर को गाली गलौज करने लगे इस पर वहां उपस्थित अन्य भक्तगण अत्यंत खिन्न हुए उन्होंने ठाकुर को सलाह दी कि वे ऐसे पापी के पास फिर ना आए ठाकुर चुपचाप सब कुछ सुनते रहे अगले दिन दक्षिणेश्वर में भी वही प्रसंग चल रहा था ऐसे समय भक्त वीर रामचंद्र दत्त आ पहुंचे ठाकुर ने उससे कहा राम तुम्हारा क्या मत है राम बाबू ने उत्तर दिया देखिए कालिया नाग ने जैसे श्री कृष्ण से कहा था कि प्रभु तुमने मुझे विष ही दिया है फिर मैं अमृत कहाँ से लाऊं गिरीश बाबू की भी वैसी ही अवस्था है वे अमृत कहां पाएंगे राम बाबू की बात सुनते ही ठाकुर बोले तो फिर चलो राम तुम्हारी ही गाड़ी में एक बार वहां चलू इधर नशा उतरने पर गिरीश को अपनी गलती समझ में आई और पश्चाताप के कारण वे भोजन आदि त्याग बैठे अब ठाकुर को देखते ही वे उनके चरणों में लौट गए और व्याकुल होकर कहने लगे ठाकुर आज यदि तुम नहीं आते तो मैं समझता कि तुम निंदा स्तुति को अब भी समान नहीं मान सके हो परमहंस नाम में तुम्हारा अधिकार नहीं हुआ है पर आज मैं समझ गया कि तुम तुम वही वही हो वही हो अब तुम मुझसे छल नहीं कर सकोगे अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बोलो तुम मेरा भार लोगे ना उद्धार करोगे ना एक दिन कुछ दिन तक जाते जाते रहने के पश्चात एक दिन गिरीश बाबू ने ठाकुर के प्रति सर्वतोभावे आत्मसमर्पण करते हुए कहा अब से मैं क्या करूं? ठाकुर ने उत्तर दिया जो कर रहे हो वही किए जाओ अभी इधर और उधर दोनों तरफ का संभालो उसके बाद जब एक तरफ का छूट जाएगा तब जो होगा देखा जाएगा पर हां, सुबह शाम उनका स्मरण मनन करते रहना इस पर गिरीश बाबू सोचने लगे मेरे तो स्नान भोजन निद्रा आदि नित्य कर्मो का भी कोई निश्चित समय नहीं है अतः उस समय गुरु का आदेश स्वीकार करने पर बाद में कहीं अपनी अक्षमतावश होना पड़े, फिर वे जा भी जानते थे कि सदा के लिए मैं किसी नियम में बंद गया, इस विचार से ही वे मानो हाँपने लगते हैं अतः वे इस विषय में अपने को असमर्थ तथा असहाय मानकर चुप रहे ठाकुर उनके मन का भाव समझ बोले ठीक है यदि वैसा न कर सको तो खाने और सोने के पहले एक बार उनका स्मरण कर लेना गिरीश इस पर भी मौन ही रहे क्योंकि उनके भोजन का कोई निश्चित समय नहीं था फिर सांसारिक झंझटों में दे खाना भी भूल जाते थे निद्रा का भी वही हाल था गुरु के इतने सहज आदेश को स्वीकार करने में अपने को अक्षम पाकर उस समय गिरीश के मन में अपने भविष्य के विचार से निराशा का तूफान चल रहा था अदा ठाकुर पुनः बोले तो तो तो कहेगा कि यदि यह यह भी न कर सकूं ठीक तो है तो फिर मुझे बकलमा दे दे ठाकुर उस समय में पहुंच गए थे बात मन माफिक होने के कारण गिरीश का शांत हुआ उन्होंने सोचा कि वे अब अपनी सारी जिम्मेदारी ठाकुर को सौंपकर कर निश्चिंत हो गए परंतु बकलमा के गूढ़ मर्म ने धीरे धीरे उनके समक्ष अभिव्यक्त होते हुए उन्हें एक कठोर साधन युद्ध में ला खड़ा किया किसी कार में अब उन्हें मैं मेरा कहने तक का अधिकार नहीं रह गया सुख दुख में अब उन्हें हर्ष शोक व्यक्त करने का अधिकार नहीं रहा उन्हें तक समझ पड़ा कि जिस व्यक्ति ने बकलमा दे दिया है उसके साधन भजन जब तप आदि कर्मों का कोई अंत नहीं है उसे प्रत्येक पग पर प्रत्येक श्वास पर यह देखना पड़ता है कि वह उनके ऊपर भार सौंप उन्हीं के बल पर पाँव रख रहा है ले रहा है, या अपने अभागे मैं के जोर पर कर रहा है। उन्हें अपने बकलमे की परीक्षा देनी पड़ी द्वितीय कन्याए और एक पुत्र हुए थे वे दोनों कन्याए अकाल ही काल कवलित हो गई तथा तो पत्नी ने भी पुत्र को जन्म देने के पश्चात प्रसूति रोग से ग्रस्त होकर जो खाट पकड़ी तो फिर ही उठ ही न सकी शोक संतप्त गिरीश बाबू ने लिखा शून्य है प्राण शून्य है यह संसार परंतु देकर वे पूर्ण आत्मसमर्पण जो कर चुके थे अंततः गतवा उन्होंने यही निश्चय किया एक करुणा में तुम्हारी ही हो होते होते ऐसा भी दिन आया कि जब पहले उसे उन्होंने भवसागर के पार ले जाने वाले कर्णधार श्री गुरु के रूप में स्वीकारा था उसी को पूजा की वेदी में स्थापित कर लिया शाम पुकुर में दीपावली के अवसर पर रात्रि में काली पूजा के लिए एकत्र हो भक्तों ने जब ठाकुर की ही पूजा की तो उसमें गिरीश ने ही प्रथम पुष्पांजलि प्रदान की थी पुनः अठारह सो छियासी ईस्वी के शुभ वर्षारंभ दिन जब ठाकुर कल्पतरु हुए थे उस दिन भी गिरीश के ही अंतस्थल से निकली अपूर्व स्तुति ने ठाकुर के शक्ति को अभिव्यक्त किया था अल्प होने के ठीक पहले ठाकुर ने गिरीश से पूछा था गिरीश तुम जो सबसे इतनी सब बातें अवतारत के बारे में करते फिरते हो सो बताओ तुमने क्या देखा है और समझा है इस पर गिरीश बिना किसी सोच विचार के घुटनों के बल उनके चरणों के समीप बैठ गए और हाथ जोड़कर ऊपर की ओर देखते हुए गदगद स्वर में बोल उठे व्यास व्यालमिकी जिसका अंत नहीं पा सके मैं उनके बारे में और अधिक क्या कह सकूंगा तब गिरीश के भीतर सवा सोलह आने विश्वास था एक दिन ठाकुर के गले से मवाद रक्त आदि निकला था बर्तन आदि उस समय साफ नहीं किए गए थे बाबू के काशीपुर आने पर ठाकुर ने सारे से वह सब दिखाते हुए कहा इस पर भी अवतार कहते हो गिरीश थोड़ा सा भी आगा पीछा किए बिना बोल उठे इस बार यह सब खाकर कीड़ों मकोड़ो तक उद्धार हो जाएगा इसीलिए यह रौक हुआ है ठाकुर ने अन्य लोगों की ओर मुंह करके गिरीश की ओर संकेत करते हुए कहा सवा सोलह आने गिरीश बाबू जानते थे कि ऐसा कोई भी पाप नहीं जो इस ज्वलंत देव मानव के स्पर्श में आते ही भस्मीभूत न हो जाए इसीलिए वे अभिमान पूर्वक कहा करते थे यदि पहले से पता रहता कि तुम आओगे तो और भी अधिक दुराचार कर लेता वे और भी कहते थे ठाकुर के पास अन्य सभी शुद्ध सत्य लड़के आए थे पर मैंने ऐसा कोई भी पाप नहीं जो छोड़ा हो फिर भी उन्होंने मुझे स्वीकार किया उन्होंने मुझे किसी बात के लिए मना नहीं किया मेरा सब कुछ अपने आप ही छूट गया यद्यपि यह सब सत्य है तथापि केवल पाप मोचन की दृष्टि से गिरीश का मूल्यांकन करना अनुचित होगा श्री रामकृष्ण भी उन्हें इस दृष्टि से नहीं देखते थे उन्होंने देखा था मानो उनका भैरव एक हाथ में सुधा पात्र और दूसरे में सुरा पात्र लिए मां के मंदिर में उपस्थित हुआ है। लिएतला आदि के माध्यम से जिस सुधा का वितरण करते हुए वंग वासियों को त्रिप्त कर रहे थे ठाकुर में ठाकुर के संपर्क में आने के पश्चात वह सुधा और भी उदारतापूर्वक वितरित होने लगी तथा तो उसका स्वाद और भी रुचकर होने लगा चैतन्य लीला आदि में जो अंकुर दिख पड़ा था वह श्री रामकृष्ण के प्रेम वाली सिंचन से फल पुष्प से युक्त महावृक्ष में परिणित हुआ अब से पांडव गौरव नसीराम आदि नाटकों का प्रत्येक चरित्र तथा कृष्ण की अभिनव भावधारा का साक्ष्य देने लगा ठाकुर ने गिरीस से कहा था तुम जो कर रहे हो वही किए चलो इससे भी लोग शिक्षा होगी एक दिन ठाकुर ने जगदम्बा से प्रार्थना की थी कि वे गिरीश आदि कुछ लोगों को लोक शिक्षा के निमित्त शक्ति प्रदान करे क्योंकि उनके लिए अकेले इतना कार्य करना संभव नहीं था जगन माता ने की वह सुन ली। को कर, करने में भी गिरीश का अमूल्य योगदान है वे जब तक जीवित रहे उनका घर त्यागी भक्तों के आनंद का स्थान बना रहा धन देते हुए सलाह देते हुए और सेवा सुश्रदादी करते हुए गिरीश ने सर्व प्रकार से संघ का रक्षण तथा लालन पालन किया था और अपने छोटे भाइयों पर उनका क्या ही विश्वास और प्रेम था पहली बार विदेश से लौटने के बाद स्वामी विवेकान सो में जब श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में भाग लेने के लिए दक्षिणेश्वर गए तो गिरीश को पंचवटी के नीचे बैठे देखकर उन्होंने प्रणाम किया स्वामी जी जब जाने लगे तो किसी ने उनके बारे में कुछ टीका टिप्पणी की इस पर ग्रीस नाराज होकर बोल उठे ये साले खुद तो अच्छे बनेंगे नहीं और दूसरों की अच्छाइयां भी देख नहीं सकेंगे वे ठाकुर कहा करते थे ये लोग नरेंद्र आदि सूर्योदय के पहले निकाला हुआ मक्खन है ये लोग क्या फिर पानी में घुल सकेंगे यदि अपनी आंखों से भी इन्हें अनुचित कर्म करते देखूं तो भी मैं यही कहूंगा कि इन लोगों ने अनुचित नहीं किया कर ही नहीं सकते मेरी आंखों में ही दोष है अपने आंखें निकाल डालने को राजी होंगा पर इन लोगों ने अनुचित किया है ऐसा नहीं कर सकूंगा